संवेद्नान संवेद्नान पंक, की पंख, ब्लॉग की एक, एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है शेख चिल्ली की कहानी कहानी का शीर्षक है शेख चिल्ली और परियां। शेख चिल्ली की बेरोजगारी से उसकी मां तंग आ गई थी घर पर पड़े पड़े राशन तोड़ने के सिवा शेख चिल्ली को कोई काम न था घर से बाहर निकलता तो गांव वाले उसका मजाक कराते थे एक दिन उसकी माँ ने शेख चिल्ली से कहा यूं निठलों की तरह दिन भर पड़े रहने से अच्छा है कि शहर जाकर कोई नौकरी खोजो क्या पता कोई नौकरी मिल ही जाए अगले ही दिन शेख चिल्ली की मां ने शेख चिल्ली के लिए एक कपड़े में चार रोटी और प्याज बांध दी और शेख चिल्ली को काम खोजने के वास्ते चलता कर दिया अब शेख चिल्ली ठहरे पूरे शेख चिल्ली काम धाम तो क्या खोजते रास्ते में एक जंगल पड़ा और वहीं एक पेड़ के नीचे लगे सुस्ताने नींद की एक झपकी निकालने के बाद उसने सोचा कि चलो रोटी ही खा ली जाए शेख चिल्ली को नजदीक ही एक कुआ नजर आया वहाँ जाकर सीधे उस कुएं की दीवार पर बैठ गया और कपड़े में बंधी रोटी और प्याज को खोला रोटियाँ देखकर कर शेख चिल्ली जोर ऐसी बोला एक खाऊ दो खाऊ तीन खाऊ या चारो खा जाऊ उस कुएं के अंदर चार परियां रहती थीं। उन्होंने जैसे ही शेख चिल्ली की आवाज सुनी वो डर गईं। उन्हें लगा कि आज कोई उन्हें खाने के लिए आया है डर से घबराई हुई परियां कुएं से बाहर निकली और बोली नहीं नहीं हमें मत खाइए, हमें मत खाइए, हम तुम्हारी मदद करेंगे तुम जो मांगोगे हम तुम्हें वही देंगे शेख चिल्दी को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है फिर उसने अपनी चार रोटियों से उन परियों की संख्या को जोड़ा और उसे सारा मामला समझ में आ गया खैर उसे लगा कि परियां जब उसकी मदद करने के लिए तैयार ही है तो क्यों न इनसे कुछ मदद मांग ली जाए शेख चिल्डी ने कहा कि तुम सब मेरी क्या मदद कर सकते हो मैं तो बेरोजगार हूँ मेरे, मेरे पास ना धन ना है, है और न ही नौकरी है, है घर में भी, भी गरीबी का आलम है परियों ने, ने कहा कोई, कोई बात नहीं बात पात पात पात। हम तुम्हें एक, एक ऐसी थैली, थैली दे देते दे दे हैं, जिसमें जिस से तुम जब चाहोगे तब पैसे निकाल सकते हो उनमें से एक परी ने अपनी छड़ी घुमाई और एक खूबसूरत मखली थैली शेख चिल्ली को दे दी देखने में वो थैली खाली लग रही थी लेकिन जैसे ही शेख चिल्ली ने उसमें हाथ डाला कि उसमें से सोनी की मोहरे मिली शेख चिल्ली बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी अपने गांव वापस लौटने लगा लौटते वक्त रास्ते में अंधेरा हो गया उसने देखा कि नजदीक ही एक छोटा सा गांव है वो उस गांव में गया और एक व्यापारी के घर पहुंचा। शेख चिल्ली ने उस व्यापारी से रात भर रुकने की जगह मांगी व्यापारी ने कहा मेरा काम धंधा सब चौपट पड़ा हुआ है मैं तुम्हें रुकने की जगह तो दे दूँगा लेकिन बदले में तुम मुझे क्या दे सकते हो शेख चिल्ली ठहरे पूरे शेख चिल्ली फट से अपनी थैली व्यापारी को दिखाई और, और पूछा तुमको, तुमको कितना, कितना पैसा चाहिए पैसा मैं तुम्हें उतना ही पैसा दे सकता हूँ मेरे पास, पास ये जादुई थैली है इसमें से जितना चाहो उतने तो तो पैसे ते ते निकाले जा सकते हैं। व्यापारी है। ने शेख चिल्ली ऐसी दस से मोहरे तो मांगे। शेख चिल्ली ने झट से अपनी थैली में से दस मोहरे निकाली और व्यापारी को दे दी व्यापारी ने शेख चिल्ली को ठहरने के लिए जगह दे और शेख चिल्ली जाकर कमरे में पसर गया लेकिन इधर व्यापारी के मन में लालच आ गया जैसे ही रात को शेख चिल्ली की आंख लगी व्यापारी ने शेख चिल्ली की थैली अपनी थैली से बदल दी शेख चिल्ली सुबह उठा और खुशी खुशी अपने काम वापस चला घर पहुंचकर उसने अपनी मां से कहा माँ मा, आज मा, से आज हमारे, हमारे बुरे दिन, दिन खत्म हुए समझो अब हमें अब कभी किसी, किसी से पैसे, पैसे, पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारी पैसे, पैसे की दिक्कत कद खत्म हो जाएगी मुझे, मुझे एक, एक ऐसी थैली, थैली, थैली मिल गई है जिसमें से जितने चाहो उतने पैसे मिल जाते हैं बता तुझे अभी कितने पैसे चाहिए माँ बोली मुझे, मुझे क्या पैसा, पैसा चाहिए बनिएगी दुकान का उधार बढ़ता, बढ़ता चला जा रहा है उसे, उसे चुकाने के लिए कुछ पैसे दे दे, दे, दे बस, बस। शेख चिल्ली ने कहा बस, बस। इतनी सी, सी बात है ले अभी दे देता हूँ लेकिन शेख चिल्ली ने जैसे ही थैली में हाथ डाला उसमें से कुछ निकला ही नहीं थैली एकदम खाली थी शेख चिल्ली हक्का बक्का रह गया उसकी माँ ने अपना माथा पीट लिया बोली ऐसा बावला लड़का मिला है भला ऐसे भी कहीं जादू की थैली होती है चल जाए यहाँ से मेरा वक्त बर्बाद मत कर माँ को शेख चिल्ली की किसी भी बात पर यकीन नहीं हुआ शेख चिल्ली बहुत दुखी हुआ अगले दिन माँ ने फिर उसे चार रोटियां कपड़े में बांध कर दे दी शेख चिल्ली फिर घूमता घामता उसे जंगल में पहुँचा और कुएं के पास बैठ गया जब भूख लगी तो उसने फिर से अपनी पोटली खोली और लगा जोर जोर से चिल्लाने एक खाऊं, दो खाऊं, तीन खाऊं या चारों खा जाऊं। शेख चिल्ली की ये आवाज़ सुनकर परियाँ फिर से डर गई और कुएं से बाहर निकल आई उन्होंने कहा नहीं नहीं हमें मत खाओ बोलो बोलो तुम्हें क्या चाहिए शेख शिली ने कहा क्या खाक चाहिए कल तुमने जो थैली दी थी उसने घर जाकर अपना काम करना बंद कर दिया उसमें से एक पैसा नहीं निकला अब मेरे घर का चूल्हा कैसे जलेगा उनमें से दूसरी परी बोली लो आज मैं तुम्हें एक कढ़ाई देती हूँ इस कढ़ाई को जाकर चूल्ही पर चढ़ा देना फिर इसमें ऐसी जितना चाहो जैसा चाहो वैसा खाना पकेगा इस कढ़ाई में खाना खुद पक जाता है और तब तक खत्म नहीं होता जब तक तुम्हारी जरूरत खत्म ना हो शेख चिल्ली ने कढ़ाई ले ली और घर की तरफ चल दिया रास्ते में फिर अंधेरा हो गया शेख चिल्ली फिर उसी व्यापारी के घर रात बिताने पहुंच गया व्यापारी को लगा कि आज भी उसके पास कोई न कोई खास चीज जरूर होगी वो ढोंग करता हुआ बोला भैया व्यापार पूरी तरह से डूबा हुआ है आज तो मेरे घर में चूल्हा भी नहीं चला है बच्चे भूखे ही सो गए हैं शेष चिल्ली को उस पर दया आ गई वो बोला भोजन का इंतजाम मैं किए देता हूँ उसने झट से अपनी कढ़ाई निकाली और कई तरह के व्यंजन बनाकर व्यापारी को दे दिए व्यापारी ने सारे व्यंजन अपने घर में रख लिए और शेख चिल्ली को सोने के लिए कमरा दिखा दिया शेख चिल्ली जैसे ही कमरे में जाकर सोया व्यापारी ने उसकी कढ़ाई बदल दी सुबह उठकर शेख चिल्ली जब अपने घर गया तो उसने खुशी खुशी अपनी माँ से कहा माँ आज से तेरी सारी चिंता खत्म जितना चाहो उतना खाना पकाओ वो भी बिना किसी मेहनत के ये लो, ये है करामती कढ़ाई लेकिन शेख चिल्ली ने जैसे ही कढ़ाई में खाना पकाने की कोशिश की कि उसमें से कुछ भी नहीं निकला उसकी माँ ने फिर माथा पीट लिया कि उसने भी कैसे बावले लड़के को जन्म दिया है अगले दिन शेख चिल्ली की मां ने फिर से चार रोटी और प्याज कपड़े में बांध दी शेख चिल्ली फिर उसी कुएं पर जा पहुंचा और जाते ही बोला एक खाऊं, दो खाऊं, तीन खाऊं या चारों ही खा जाऊं। कुएं में से फिर चारों परियां बाहर आ गयी और बोली अब तुम हमें क्यों खाना चाहते हो हमने तो तुमको खाने और कमाने के लिए सामान दे ही दिया है शेख चिली ने, ने कहा क्या, क्या खास सामान, सामान दिया है, है, है, है तुम्हारा दिया सामान घर जाकर काम ही नहीं करता है, है मेरी माँ पर तन ढकने के कपड़े नहीं है और तुम, तुम, तुम हमारे साथ ऐसा, ऐसा मजाक कर मजा रही हो उनमें से तीसरी परी बोली तुम्हारे कपड़ों का बंदोबस्त मैं किए देती हूँ उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाते हुए उसके हाथ में एक खूबसूरत टोकरा दिया उसने शेख चिल्ली से कहा इस टोकरी में तुम जब भी हाथ डालोगे तुम्हें तुम्हारे काम के कपड़े मिल जाएंगे। शेख चिल्ली ने वो टोकरा लिया और अपने गांव की तरफ चल पड़ा रास्ते में फिर अंधेरा हो गया और वह फिर से उसी व्यापारी के घर पहुंचा। व्यापारी को तो पहले से ही उसका इंतजार था उसने शेख चिल्ली का इस्तेमाल किया व्यापारी फिर से शेख चिल्ली के सामने अपना रोना रोने लगा बोला क्या बताऊं भाई हालत दिन ब दिन खराब होती चली जा रही है घर में पहनने ओढ़ने तक के कपड़े खत्म हो गए हैं। बच्चे नंगे घूमते रहते हैं व्यापार चौपट हो गया है समझ ही नहीं आता कि क्या करूं। शेख चिल्ली ने कहा तुम्हारे बच्चों और तुम्हारे पूरे परिवार के लिए मैं साल भर के कपड़े अभी दिए देता हूँ उसने अपने टोकरे में हाथ डाला और तरह तरह के कपड़े उसमें से निकाल दिए सुंदर सुंदर साड़िया कुर्ते पायजामे बच्चों की फ्रॉक सूट आदि आदि चीजें देखकर व्यापारी तो बहुत खुश हो गया रात को जैसे ही शेख चिल्ली सोया कि व्यापारी ने झट से उसका टोकरा बदल दिया अगले दिन जब शेख चिल्ली अपने घर पहुंचा, तो जाते ही अपनी माँ से बोला माँ बता तुझे कौन सी साड़ी पहननी है माँ बोली अरे कम आजा, आज तू रोज नई नई कहानी सुनाकर मेरा मन बहलाता है तू न मीरा निखट्टू है तेरे हाथ की साड़ी तो मेरे नसीब में है, है ही नहीं शेख चिल्ली ने कहा नहीं नहीं माँ मेरा यकीन कर मेरे पास ये जादुई टोकरा है ये देख मैं तुझे अभी मलमल -मल की एक साड़ी देता हूँ शेख चिल्ली ने जैसे ही टोकरे में हाथ डाला उसमें से कुछ नहीं निकला उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया उसने कहा आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली नौकरी ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन रोज मुझे नई कहानी सुनाता है ठहर जरा अभी बताती हूं तुझे और माँ ने अपनी झाड़ू उठाई और शेख चिल्ली आरोप लगी बजा ले शेख चिल्ली की समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे अपनी माँ को समझाए अगले दिन फिर माँ ने तरस खाकर अपने बेटे को चार रोटियाँ बांध दी शेख चिल्ली गुस्से में लाल पीला होता हुआ जंगल में उस कुएं के पास पहुंचा और जोर से चिल्लाया एक खाऊं, दो खाऊं, तीन खाऊं या चारों खा जाऊं। अंदर से चारों परियां बाहर निकल आई हमें मत खाओ हम तुम्हारी मददगार हैं। शेख चिल्ली पूरा का पूरा गुस्से से भरा हुआ था उसने तुरंत कहा तुम और मददगार तुमने जो मेरा मजाक उड़वाया है मैं तुमको अब नहीं छोड़ने वाला हूं। तुम्हारा दिया एक भी सामान घर पहुँच काम नहीं करता है बस बस उस व्यापारी के घर तक ही काम करता है परियों ने पूछा कौन सा व्यापारी कौन सा घर शेख चिल्ली ने बताया वो जिसके घर मैं रास्ते में रात को रुकता हूँ परियों को समझते देर नहीं लगी उन्होंने, उन्होंने शेख, शेख चिल्ली ऐसी कहा ये सारी गड़बड़ उसी व्यापारी ने की है तुम्हारा असली सामान, सामान उसने चुरा लिया है और नकली तुम्हें वापस किया है शेख, शेख, शेख चिल्ली की समझ शेख शेख में सारी, सारी बात आ गई उसने पूछा तो फिर, तो फिर, तो फिर अब मैं क्या करूं? उनमें से चौथी परी ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और उसके हाथ में एक डंडा आ गया परी ने वो डंडा शेख चिल्ली को दिया और बोली ये लो, ये है जादुई डंडा झूठ बोलने वालों के सिर पर तब तक प्रहार करता रहता है जब तक कि वो सच न बोलते जाओ और जाकर व्यापारी को सबक सिखाओ शेख चिल्ली तम हुआ व्यापारी के घर पहुंचा। व्यापारी उसे देखकर बहुत खुश हुआ उसको लगा कि आज फिर कोई नई जादुई चीज मिलेगी शेख, शेख चिल्ली ने जाते ही व्यापारी से सवाल किया, किया? क्या, तुमने क्या तुमने मेरी जादुई चीजें चुराई हैं? है? है? व्यापारी डरते हुए बोला ये ये तुम क्या कह रहे हो मैं मैं भला तुम्हारा सामान क्यों चुराऊंगा शेख चिल्ली बोला सच बोल रहे हो बिल्कुल सच बोल रहा हूँ शेख चिल्ली ने कहा तो फिर इसका फैसला अभी हो जाएगा और उसने अपनी जादुई डंडे को इशारा किया और डंडा अपने आप उस व्यापारी के सिर पर तड़ा तड़ा तड़ तड़ प्रहार करने लगा व्यापारी हैरान परेशान डंडे की प्रहार से निकली जा रही थी उसकी जान पीटते पीटते व्यापारी का कचूमर निकल गया हार कर वो शेख चिल्ली के पैरों में गिर पड़ा और बोला भैया भैया मैंने तो तुम्हारी सारी चीजें चुराई है मुझे इस डंडे से मत मारो भैया मुझे माफ कर दो भैया मैं तुम्हें अभी तुम्हारी सारी चीजें वापस देता हूँ बस इस डंडे को रोक लो इस डंडे को रोक लो भैया और डंडे ने अपना काम करना बंद कर दिया व्यापारी ने अपने कमरे में ऐसी ला शेख चिल्ली को उसका सारा असली सामान सौंप दिया शेख चिल्ली की खुशी का ठिकाना नहीं रहा वो तेज कदमों से अपने गांव की ओर दौड़ा घर पहुंचकर वह अपनी माँ से लिपट गया लेकिन माँ तो अभी भी उससे कल की बात पर नाराज थी शेख चिल्ली ने अपनी माँ को मनाया अपने टोकरे में हाथ डाला और एक खूबसूरत साड़ी अपनी माँ के हाथों में रख दी कढ़ाई में ऐसी स्वादिष्ट पकवान निकाले और मां को खिलाया थैले में से कुछ अशरिया निकाली और मां की हथेली में रख दी मां की आंखों में खुशी के आंसू आ गए परियों की सामान की मदद से मां और बेटे चैन की जिंदगी जीने लगे तो ये थी कहानी शेख चिल्ली और परियों की कहानी वाचक स्वर भारती परिमल